हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज हम भागवत का जो महिमा है उसके बारे में चर्चा करेंगे तो श्रीमद्भागवतम का ये श्लोक हैं फर्स्ट कैंटो सेकेंड चैप्टर श्लोक संख्या एटीन वन टू एटीन नमो भगवते नमो नमो नमो नमो नमो भगवते भगवते भगवते भगवते भगवते श्रीमद्भागवतम कैंट वन चैप्टर टू चैप्टर टाइटल डिविनिटी एंड डिवाइन सर्विस नंबर uh, 18 नष्ट भागवत सेवया टीन नष्टा निगवत सवया भगवतीलोके नष्ट नैष्टिकी नष्टाभद्रेश यामश्लोके भक्तिर्भवती नैषि नष्टाष्वद्रेश निगवतम श्लोके भक्तिर्भवती नैषि नित्यं नित्यं नष्टाशुअ्रेशया उत्तम उत्तम श्लोक श्लोक भक्तिर्भवतीय अभद्रेशु नाद्रेश सेवया श्लोक्रष्ट प्राय भद्रेशवत सवया श्लोक द्रेश नष्टाश नित्यम भागवत भगवती नुर्भव भगवते उत्तम श्लोके ट्रांसलेशन एंड पर्पड बाय श्रील प्रभुपात शील प्रभुपात के, के ट्रांसलेन by regular attendance in classes on the bhagavatam and by rendering of service to the pure devotee all that is troublesome to the heart is almost completely destroyed and living service unto the personality of godhead who is praised with transcendental songs is established as an ir irrevocable fact purport here is the remedy for eliminating all inauspicious things within the heart which are considered to be obstacle in the path of self realization the remedy is the association of the bhagavatas there are two type of bhagavatas namely the book bhagavat and the devoti bhagavat both the bhagavatas are com competent remedies and both of them or either of them can be good enough to eliminate the obstacles a devoti bhagavat is as good as the book bhagavat because the devoti bhagavat lives his life in term of the book bhagavata and the book bhagavata is full of information about the personality of godhead and his pure devotees who are also bhagavatas bhagavat book and personal person are identical the devotee bhagavat is a direct representative of bhagavan the personality of godhead so by placing the devotee bhagavat one can receive the benefit of the book bhagavat human reason Fails to understand how, by serving the devotee Bhagavad or the book Bhagavad, one gets gradual promotion on the path of devotion. But actually, these are facts explained by Shri Narada Deva, who happened to be a maid servant's son in his previous life. The maid servant was engaged in the menial service of the sages, and thus he also came into contact with them. And simply by associating with them and accepting the remnant of food stuff. Lived by the sages, the son of the mid servant God, the chance to become the great devotee and personality Shri Narada Deva. These are the miraculous effect of the association of the Bhagvatas. And to understand these effects practically, it should be noted that by such sincere association of the Bhagvatas, one is sure to receive transcendental knowledge very easily, with the result that he becomes fixed in devotional service to the Lord of the Lord. the more progress is made in devotional service under the guidance of the bhagavatas the more one become fixed in the transcendental living service of the lord the message of the book bhagavata therefore have to be received from the devotee bhagavat and the combination of this truth bhagavatas will help the neophyte devotee to make progress on and on ओम ज्ञान श्राजन शुक्री दधादा हे कृष्ण कूणा सिंधु दीन बंधु जगतपेश गोपिका का राधाकांत नम सुध कांचन गौरांगी राधे वृंदावने ऋषभानुसुतिदेवी प्रणमा हरिप्रिय पांछाकूश कृपा सिंधु वतिता पावेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंदी अद्वैतगदाधर श्रीवासदिगौरभक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्णा नष्ट प्राय शु नित्यं नि भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष की तो श्रीमद् भागवतम का गुणगान बहुत अधिक हमें शास्त्रों में प्राप्त होता है और कई संहिताएँ हैं तो भागवतम को कहा जाता है भागवत संहिता हाँ जिस या भागवत सम्यता या सात्वत सम्यता हाँ सात्वत का अर्थ है डिवोटिज या भक्त इसलिए भक्तों के लिए ये भागवतम है और इसी कारण से श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जब भागवत का गुणगान करते हैं तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि भागवत की एक विशेष उपलब्धि है या भागवत का एक विशेष सौंदर्य है किसी ने पूछा क्या ब्यूटी है भागवतम की तो वो कहते हैं भागवतम की ब्यूटी है कि ये जो भागवतम है किसी को कृष्ण की कृष्ण प्रेम मांगने के अलावा कुछ और अनुमति नहीं देता भागवतम जो व्यक्ति है उसको मतलब इसका ये सौंदर्य है कि केवल शुद्ध भक्ति के अलावा श्रीमद्भागवतम में किसी और का स्थान नहीं है और भागवत अनुमति भी नहीं देता है इसलिए भागवतम के शुरुआत में ही इस बात को स्थापित किया है कि धर्म प्रोजित कैतवत्र कि ये जो कैतव धर्म है उनको भागवतम से निकाल कर फेंक दिया है इसी कारण से श्रीमद् भागवतम को वैष्णव ने अपने सर पे उठाया है हु? एक ऐसा ग्रंथ है जिसको वैष्णवगण हमेशा अपने माथे का शिरोमणि बना के रखा है या भागवतम को सर के ऊपर उठा के रखा है इसलिए केवल भक्तों ने नहीं बल्कि साक्षात कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु ने सबसे अधिक किसका गुणगान किया है किसको सर्वश्रेष्ठ के रूप में या सर्वाधिक ऑथेंटिक प्रमाण के रूप में स्थापित किया है तो वो श्रीमद्भागवतम है इसलिए एक ग्रंथ आता है चैतन्य मत मंजुषा उसमें वर्णन आता है कि ये चैतन्य महाप्रभु ने भागवतम को प्रमाण के रूप में स्थापित किया है जो भी वो शिक्षा प्रदान करने के लिए आते हैं तो उसमें वर्णन आता है जो फेमस श्लोक है जिसमें वो कहते हैं यदि कोई व्यक्ति कहे कि आप ये भगवत भक्ति का पालन करते हो आप चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हो तो आप बताओ चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा क्या है समर समराइज फॉर्म में हाँ तो वहाँ चैतन्य मत मंजुषा में वर्णन आता है वो श्लोक का जिसमें शुरुआत में ही कहते हैं आराध्य भगवान ब्रजेश तनया ताम वृंदावनम रम्या काचित उपासना व्रजवधु वर्गे ना कल्पिता तो यदि कोई पूछे कि आप भगवत भक्ति का पालन कर रहे हो तो आप कौन आपके आराध्य भगवान है तो वहां कहते हैं आराध्य भगवान ब्रजेश तनया ब्रज ईश ब्रज के ईश कौन है नंद महाराज और उनके तनय कौन है कृष्ण है तो आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तदाम वृंदावनम कल मैं भी चर्चा कर रहा था कि जितने कृष्ण हमारे लिए आराधनीय है उतना उनका धाम भी हमारे लिए क्या है आराधनीय है क्योंकि वह तदीय वस्तु है तदिया नाम समर्चनम हा? आराधना नाम सर्वेशा विष्णुर आराधना परम पार्वती देवी को शिव जी कहते ना कि आराधनाओं में श्रेष्ठ आराधना भगवान की है और लेकिन उनसे भी बढ़कर आराधना किस किस है तदीया नाम समर्चनम जो उनसे संबंधित है उनके जो डिवोटीज़ हैं हाँ वो भी तदीय वस्तु हैं इसलिए चैतन्य भागवत में चार चीज़ों को तदीय कहा गया है जो भगवान के समान ही पूजनीय है और वास्तव में ऐसे कहा जाता है कि वो साक्षात भगवान के स्वरूप है भगवान के विग्रह की आराधना करनी होती है तो उनको हमें स्थापित करना होता है फिर उनकी आराधना करनी होती है लेकिन ये चार ऐसे भगवान का प्राकट्य है कि जिनकी स्थापना की आवश्यकता नहीं है आप डायरेक्ट उनकी आराधना कर सकते हो और वही भगवत आरा, आराधना से जो लाभ प्राप्त करते हैं वो इस आराधना से प्राप्त कर सकते हैं तो जो वृंदावन दास ठाकुर उन चार तदयों का वर्णन करते हैं वो कहते हैं भागवत गंगा तुलसी और भक्तम हा? एक कौन है तदीय वस्तु श्रीमद भागवतम है जो कृष्ण से अभिन्न है और दूसरा वो कहते हैं गंगा हा जो गंगा है और तीसरी चीज कहते हैं तुलसी इसलिए तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहा करते थे तुलसी क्या है भगवान का आर्च, वृक्षा अर्चा अवतार हौन सा अर्चा अवतार है वृक्षा का अर्चा अवतार है वो जो तुलसी के रूप में प्रकट होता है और सारे जगत को पवित्र कर देता है हा? और चौथी चीज है भक्त जैसे इस श्लोक में इन दो भागवतों का वर्णन किया है एक है भक्त भागवत और एक है जो ग्रंथ भागवत है और कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितमृत के शुरुआत में ही कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की ये सबसे बड़े देन है क्या ये देन है चैतन्य महाप्रभु की चैतन्य महाप्रभु ने बल्कि अधिक रूप से ये वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु की सबसे बड़े देन हम सोचते हैं कि हरे नाम है लेकिन उससे भी बढ़कर एक देन क्या है डिवोटीज है उनके चैतन्य चरितमृत भरा हुआ है चैतन्य महाप्रभु कहते हैं उनके ऐसे ऐसे और वास्तव में डिवोटी नहीं है चैतन्य महाप्रभु के दिए भक्त रूप भेंट हमारे लिए नहीं है तो हरे नाम भी हम तक नहीं पहुंचता श्रील प्रभुपाद पद चैतन्य महाप्रभु के वो भक्त हैं जो चैतन्य महाप्रभु की देन हैं तो वो डिवोटी जब पूरे विश्व में गए इसलिए तो हमें क्या प्राप्त हुआ है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो इसलिए चैतन्य चरितमृत में देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों का गुणगान करने में बहुत आनंद लेते हैं जब हरिदास ठाकुर देह त्याग करने की तैयारी कर रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु से रुका नहीं चैतन्य महाप्रभु दूसरे दिन आते उनके पास सारे भक्तों को लेकर आते हैं और चैतन्य महाप्रभु उनके गुणों का गान करते हैं ऐसा वर्णन आता है कि मानो चैतन्य महाप्रभु ने पांच पांच मुख प्रकट किया है इतना उनको आनंद और इतना उत्साह हो रहा था हमारी स्थिति बिल्कुल उल्टी है भक्तों की प्रशंसा करने का समय आता है तो हमारा मुंह क्या हो जाता है बंद हो जाता है हम अपनी प्रशंसा चाहते हैं एक्चुअली जितनी भक्तों के प्रति वैष्णव के प्रति, प्रति प्रशंसा का भाव हमारे हृदय में उत्पन्न होता है उसका मतलब है उतनी मात्रा में हम ईर्षा द्वेष से मुक्त हो रहे हैं और आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं क्योंकि संसार में भी हम फ्री में किसी की प्रशंसा करते हैं क्या नहीं कुछ ना कुछ चाहते हैं प्रशंसा के बदले में तो इसलिए ये जो प्रशंसा का भाव है ये वास्तव में बहुत ही बड़ा है चैतन्य महाप्रभु हमेशा भक्तों की प्रशंसा करते थे इसलिए चैतन्य चरितमृत में कहते हैं कि ये दो चीजें दी महाप्रभु ने और इन दो चीजों से क्या किया क्षाली अंधकार हा? ये दो भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के द्वारा सारे जगत का अंधकार चैतन्य महाप्रभु दूर कर रहे हैं तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु की ये अनमोल भेंट है जिसमें जिसके द्वारा वो सारे संसार को पवित्र करते हैं तो ये चार चीजें तदीय है श्रीमद भागवतम है भक्त है गंगा है और तुलसी देवी है तो इसलिए ये कहते हैं कि आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद धाम वृंदावनम तो ये हमेशा याद रखना चाहिए भगवान से संबंधित जो भी चीज है वो मेरे लिए उतनी ही आराधनीय है उतनी ही सम्मान योग्य है उतनी ही आदर हाँ, सूचक है जितने कृष्ण लिए कृष्ण मेरे लिए है और वो कहते हैं कि रम्या उपासना व्रजवधु वर्गे न का फिर सोचो ठीक है आपके आराध्य कृष्ण हैं हां उनके भक्त भी उनसे संबंधित हर चीज आराधनीय है तो आप ये कौन सी विधि का पालन करते हो प्रोसेस क्या है तो वहां कहते हैं कि हम उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं जो प्रोसेस आराध्य भगवान कृष्ण की आराधना करने के लिए वृंदावन की गोपियों ने आ, क्या किया था पालन किया था इसलिए कहते रम्या काछी उपासना व्रज अवधु ये जो व्रज की बालाएं हैं जिन्होंने जिस प्रकार से कृष्ण की आराधना की है वो आराधना उस प्रकार वो विधि वो प्रोसेस हमने स्वीकारी है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने वो प्रोसेस दी है हमें इसलिए वो कहते कि ये हमारी विधि है फिर कोई कह सकता है महाप्रभु को कि ठीक है इतना सब कुछ आपने बोल दिया लेकिन फिर इसका कोई प्रमाण तो होना चाहिए या आप ऐसे अपने मन माने ढंग से स्पेकुलेट करते जा रहे हो चैतन्य महाप्रभु कहते नहीं हमारा प्रमाण क्या है श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमो पुमारथो महान हमारा प्रमाण क्या है ये पूरे ये जो पूरा विधि जो हम फॉलो कर रहे हैं ये किस पे खड़ा है श्रीमद् भागवतम पर खड़ा है इसलिए श्रीमद भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमार्थो महान ये जो भागवतम है वो हमारा प्रमाण है और ये भागवत क्या प्रदान करता है प्रेम प्रेम कुमार तो महान इसकी शिक्षा श्रीमद भागवतम ने प्रदान की है इसलिए वो कहते श्री चैतन्य महाप्रभो और मतम इदम तत्रोदरा ना परा कि ये चैतन्य महाप्रभु का क्या है अल्टीमेट मत है इससे हम अलग नहीं हो सकते तो इसलिए यह सरल विधि ये प्रोसेस चैतन्य महाप्रभु से हमें प्राप्त होती है और चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवतम को वरी ऐसी मतलब बहुत श्रेष्ठ स्थान प्रदान करते हैं और अपने आप में श्रीमद् भागवतम के शुरुआत में ही कितने सारे श्लोकों में चाहे भागवत का शुरुआत हो मध्य हो अंत हो जिसमें श्रीमद् भागवतम की महिमा को क्या किया है व्यासदेव ने स्थापित किया है शुकदेव गोस्वामी ने स्थापित किया है सुत गोस्वामी ने स्थापित किया है इसलिए तो कहा श्रीमद् भागवतम की शुरुआत में कहते हैं कृष्णे सुधाम उपगते धर्म ज्ञान कि कृष्ण जब द्वापर के अंत में चले जाते हैं अपने धाम तो अपने संग में धर्म ज्ञान आदि सबको ले जाते हैं तो कलियुगा के लोग वास्तव में अंधकार में आ जाते हैं कलो नष्ट दृशा में शुरानो अर्को अधुनो उदिता कि कलियुगा के जीव तो अंधकार में डूब गए तो उनके लिए देखने के लिए कुछ चाहिए हाँ टॉर्च लाइट तो वो क्या है श्रीमद् भागवतम है इसलिए ब्रह्म पुरान ब्रह्मदेव कहते हैं कि ये भागवतम ब्रह्म मतलब भगवान के ही समान है साक्षात कृष्ण है कृष्ण का ये शब्दावतार है इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बाकी किसी ग्रंथों को इतना ग्लोरिफाई नहीं किया इतना अच्छी तरह से स्थापित नहीं किया जितना श्रीमद् भागवतम को स्थापित किया है इसलिए हमारे जीवन में भी हमें किसको इतना अधिक स्थान देना चाहिए किसी ग्रंथ को तो वो श्रीमद् भागवतम है इसलिए तो इस यहां बोलते हैं नष्ट प्राय नित्यम भागवत सेवया नित्यम बोला गया है ना कीर्तनीय सदा हरी तो उसी प्रकार से ये भागवतम भी कीर्तनीय है रूप गोस्वामी भक्तिरसात सिंधु में कहते हैं कि चार प्रकार के की कीर्तन होते हैं नाम कीर्तन है रूप कीर्तन है गुण कीर्तन है और लीला कीर्तन है तो ये श्रीमद् भागवतम पूरा इन चार चीजों से भरा हुआ है आ, ये ये वही कीर्तन है जिसको चैतन्य महाप्रभु स्थापित करते हैं तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के यदि देखेंगे तो चैतन्य महाप्रभु चाहे वो नवदीप में निवास कर रहे हो या उसके ऊपर जगन्नाथपुरी गए हो तभी भी उन्होंने श्रीमद भागवतम का संग छोड़ा नहीं है बल्कि चैतन्य महाप्रभु जब प्राकट्य हुआ तो सीता रानी अद्वित आचार्य की भारिया आती है और उनको निमाय नाम प्रदान करते, जगन्नाथ मिश्र उनको गौरांग नामकरण करते नीलांबर चक्रवर्ती उनको विश्वंबर कहते हैं इतना सब होता है जब नामकरण होने जा रहा था तो उस समय जगन्नाथ मिश्र ने कहा मेरे बालक का नामकरण करना है तो सबको बुला लिया नामकरण आदि हुआ और फिर बालक की क्या मनोवृत्ति है कहा इसका स्वाभाविक झुकाव है उसको चेक करने के लिए परीक्षा की जाती है ना उस बालक को छोटे से बच्चे को एक कोने में रखते हैं और थोड़ा सा दूरी पर क्या रखते हैं कई खाने के पदार्थ है या धन है या किताबें हैं ऐसी कई चीजें रखते हैं और उस बालक को बोला जाता है कि जाओ जाओ आप जाओ और क्या करो उनमें से कोई चीज पकड़ो तो जगन्नाथ मिश्र ने भी वैसे ही किया तो जगन्नाथ मिश्र ने इस निमाय को एक कोने में रखा और सारे रिलेटिव सारे नवोदी वहां एकत्रित हुए थे उनके नामकरण के समय में और वहां फिर सारी चीजें रखी सुवर्ण मुद्राएं रखी रजत चांदी आदि रखा श्रीमद् भागवतम रखा खाने के लिए मुड़ी और लड्डू क्या क्या ऐसी चीजें रखी और जगन्नाथ मिश्र कहते हैं जगन्नाथ बोले सुना बाप विश्वर जहा चित लहता धरह सत्वर तो जगन्नाथ मिश्र कहते यारे बाप बाप मिश्र उनको कहते यारे वत्स हे पुत्र क्या कर क्या करो जहा चित लहता धर सत्वर जाओ जाओ वहा जो भी तुम्हारे मन में आया है उसमें से जाके किसी चीज को पकड़ लो सकल छाड़िया प्रभु श्री सचिनंदन भागवत धरिया दिले नैतन्य महाप्रभु हाँ क्या करते वो निमा वहां से आगते हुए जाते हैं और बाकी कई चीजों को नहीं पकड़ा उन्होंने बल्कि भक्ति सिद्धांत महाराज इस ये चैतन्य भागवत में ये पयार श्लोक आता है टाइम जिसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने ये नहीं वहां जाके ना तो खाने की चीजें पकड़ी और ना कुछ और सुवर्ण रजत आदि इन सब चीजों को पकड़ा चैतन्य महाप्रभु जाते हैं और किसको पकड़ते है श्रीमद भागवतम को भागवत धरिया दिलेना ना आलिंगन मतलब ऐसे नहीं कि टच किया भागवतम को नहीं हम तो टच करते हैं कहते आज भागवत रीडिंग हो गया हाँ जैसे एक पेज ऐसे स्पर्श कर लिया आ, क्योंकि प्रभुपाद ने बोला है एक शब्द भी पढ़ोगे तो भी भागवतम जाओगे कोई भी एक पैराग्राफ पढ़ता है एक लाइन पढ़ता है एक पेज पढ़ता है तो हम इतना पढ़ने की क्या आवश्यकता है हाँ लेकिन यहाँ श्रीमद भागवतम को क्या किया चैतन्य महाप्रभु ने आलिंगन किया आलिंगन उसका करते जो अत्यधिक प्रिय होता है जिसको हृदय में लगाते हैं आपको पता ही है यह, यह, यह जो पॉकेट क्यों होता है क्योंकि ये यह हृदय यहाँ है ना तो वहां पैसे रखते हम <laughs> तो पैसे बहुत प्रिय है धन तो रखते तो प्रिय वस्तु तो यहाँ रखते हैं हम मानो आलिंगन वो आलिंगन ही है एक्चुअली जिसको हमेशा हृदय के साथ धारण करते हैं तो वैसे ही श्रीमद भागवतम चैतन्य महाप्रभु ने अपने हृदय से लगाया है चैतन्य महाप्रभु ने उसका आलिंगन किया है और इतना ही नहीं बल्कि चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ बल्कि जब वो निमाय पंडित के रूप में बड़े भी हुए ना तो उनको बहुत घमंड था अपने विद्वता का आ, इतना घमंड कि कोई निमाय पंडित इनको देख के सामने से कोई दूसरे निमरारी और ये जब स्टूडेंट आते थे वो कहते निमाय पंडित सामने से आ रहा है रास्ता चेंज करो <laughs> लेन चेंज करके वो भाग जाते कहते पकड़ लेगा तो हमारी खैरियत नहीं हो बहुत कठिन होगा क्योंकि इतना उनको गर्व था घमंड था हाँ वो गर्व घमंड चूर होता है जब वो कहा की यात्रा करते गया यात्रा कौन सी यात्रा गया, गया, गया यात्रा सफलामार वो कहते ना कि मेरी गया की यात्रा सफल हो गई हा देखी लाऊ चरण तो मार ईश्वर को कहते हैं क्योंकि आप जैसे भक्त का क्या किया है मैंने चरण दर्शन किया है जिनके कारण इतना परिवर्तन आता है तो वहां क्योंकि महाप्रभु ने दोनों चीजों को हमेशा बहुत मूल्य दिया है एक तो ग्रंथ भागवत को भी और दूसरा भक्त भागवत को भी हमेशा अपने सर में रखा है इन दोनों को इसलिए ये सीक्रेट है भगवत भक्ति में भगवान के प्रति दृढ़ भावना स्थापित करने का ये सिक्रेट है कि इन दोनों को हम अधिक से अधिक सर्व करें भागवत सेवया हाँ तो मैं कभी कभी कहता हूं कि सेवाया मीन सेवया की खीर हाँ हमें वो सेवाया तब याद मतलब सेवा तो याद नहीं आती लेकिन सेवया की प्रसाद की खीर याद आती है तो ऐसा ये जो श्रीमद् भागवतम है जिसको चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित के रूप में थे और वो अपने स्टूडेंट्स को जो पढ़ाते थे तो भी नवद्वीप में एक और एक डिवोटी रहते थे उनका नाम था रत्न गर्बा आचार्य तो ऐसे रत्न गर्बा आचार्य निरंतर भागवत वर्णन करते थे बोलते रहते श्लोक भी भागवतम को सुनते थे और इतने भावावेश में आ जाते थे कि वह मूर्चित होकर गिर पड़ते थे और जब उन्होंने सन्यास लेकर जगन्नाथपुरी भी गए जिसको हम सुनते हैं हमेशा किसके किसके चरण कमलों में बैठ के सुनते थे गदाधर पंडित के हाँ चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में उन्होंने निवास किया और भक्ति रत्नाकर में वर्णन आता है गदाधर पंडित प्रभुर आगे बशी पड़े भागवत सुधा ढाले राशि राशि कहते कि चैतन्य महाप्रभु इतने विनम्रता का भाव धारण किए रहते थे वो भगवान है वो भागवत बोल सकते थे लेकिन किससे सुनते थे गदाधर पंडित से सुनते थे कहते हैं गदाधर पंडित प्रभुरा आगे बसी पढ़े भागवत सुधा ढाले राशि राशि और गदाधर पंडित कौन है कृष्ण लीला में श्रीमती राधा रानी है उनसे बढ़कर भागवत कौन जान सकता है और उनसे बढ़कर भागवत कौन बोल सकता है हा? तो ऐसा श्रीमद भागवतम गदाधर पंडित बोला करते थे चैतन्य महाप्रभु कहते कि मानो ये गदाधर अमृत का वर्षा कर रहा है मेरे ऊपर भागवत वास्तव में क्या है अमृत है अमृत से बढ़कर है ये जब शुकदेव गोस्वामी परीक्षित को भागवत वर्णन करने जा रहे थे तब ये कौन आए थे अमृत कलश लेके देवतागन आए थे कहते परीक्षित को मृत्यु से बचाना है नहीं अमृत पिला दो लेकिन भागवत आमे सुनाओ शुकदेव गोस्वामी कहते आप व्यापारी मतलब ये एटीट्यूड लेके आए हो बिजनेस वाला एटीट्यूड हा व्यापार करने का एटीट्यूड इसलिए हे hey, देवताओं आप योग्य नहीं हो भागवत सुनने के लिए भागो यहां से भागवत सुनने के लिए कौन योग्य है परीक्षित महाराज हाँ जो वास्तव में बहुत आइडियल श्रोता थे परीक्षित महाराज इसलिए तो कहते हैं श्रवणे परीक्षित कीर्तने वया सकी किसने क्या क्या सिद्धि प्राप्त की है तो कहते परीक्षित महाराज ने कुछ नहीं किया परीक्षित महाराज केवल बैठकर श्रीमद् भागवतम को सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे जिसके द्वारा उन्होंने जीवन की परम सिद्धि प्राप्त की कई बार हम सोचते कि सुनने से क्या होगा वास्तव में सुनने से ही सब कुछ होता है हा? चरित्र हमारा बन, बनता है किससे बनता है श्रवन से ही बनता है है ना तो श्रवन बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु क्योंकि कृष्ण को प्रकट करना है तो आपको भागवत का आश्रय लेना होगा इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि क्या ये जो पंच उन्होंने साधन दिया है जिनका अल्पसंघ करने मात्र से जन्माय कृष्ण प्रेम महाप्रभु कहते हैं पांच चीजें हैं जिनका थोड़ा भी संग करता है व्यक्ति या पांचों में से किसी एक को भी पकड़ लेता है तो उसके हृदय में निश्चित रूप से कृष्ण के लिए प्रेम की भावना जागृत हो जाती है और पांच चीजें क्या क्या है बताइए आप एक है नाम संकीर्तन दूसरा है साधु संग और भागवत श्रवण और मथुरावास और चौदह है श्री, श्री सेवन। आ, ये पांच चीजें हैं जिनको बल्कि जो भक्ति के चौसठ अंग रूप गोस्वामी ने भक्ति सिंधु में वर्णन किए थे 64 जो लिम्स हैं उनमें से चैतन्य महाप्रभुण का ये पांच मुख्य है जिनको व्यक्ति आश्रय कर सकता है इसलिए प्रभु ने ये पांचों अंग हमें प्रदान किया है हाँ देखो पांचों चीजें मॉर्निंग प्रोग्राम में ये पांचों चीजें मिलेगी आपको मिलेगी कि नहीं इतना पावरफुल है इसलिए भागवत श्रवण है विग्रह की आराधना है और धाम धामवास से जहा विग्रह है जहा वृंदा देवी तुलसी है वहां क्या है वृंदावन है हाँ तो इस प्रकार से ये सारी चीजें नाम संकीर्तन आदि ये सारी चीजें प्रभुपाद ने हमें सुबह सुबह उठते ही प्रदान की है तो कितने हम भाग्यशाली हैं हाँ हमें हमारी भाग्य की कोई सीमा नहीं है तो ऐसा ये श्रीमद् भागवतम कृष्ण का प्राकट्य करता है चैतन्य महाप्रभु जब गदाधर पंडित से जगन्नाथपुरी में श्रवण कर रहे थे भागवतम सुनते सुनते इतना सुनते रहते थे बाकी अपने संजों के साथ कि गदा एक दिन सुनते सुनते भावावेश में आ गए और जहाँ बैठे थे चैतन्य महाप्रभा और गदाधर पंडित ऐसे नहीं कि कोई भागवत कथा में लोग बैठते पूरा मंच लगाकर और फिर जोर शोर से भागवत करते हैं वैसे आजकल तो प्रभुपद कहते भागवत लोगों ने क्या बना दिया है धंधा बना दिया है अपने उपजीविका का साधन बना दिया है तो ऐसा भागवत करने वाला और उनका उनसे सुनने वाला दोनों भी क्या है नरक गामी होंगे भगवत भक्ति उनके हृदय में स्थापित नहीं होगी इसलिए चैतन्य महाप्रभु की जो पार्षद है स्वरूप दामोदर वो कहा करते हैं भागवत सीखना है सुनना है समझना है तो किसके पास जाओ भागवत पड़ गया भागवत स्थान एक भागवत भक्त के पास जाओ जो भगवान का भक्त है और जो अन्य भावना से कृष्ण की सेवा में नियुक्त है ऐसे व्यक्ति से क्या करना चाहिए श्रीमद भागवतम को सुनते रहना चाहिए जिसके द्वारा हमारे हृदय में जो सुप्त कृष्ण चेतना है वो जागृत होती है चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि श्रवण कि शुद्ध इन कार्यों से हृदय में जो सुप्त कृष्ण चेतना है वो उजागर होती है तो चैतन्य महाप्रभाव इसे सुन रहे थे सुनते सुनते चैतन्य महाप्रभु भावा में आ गए और जहां बैठे थे समंदर की रेत में बैठे थे वो एक पेड़ के पास गदाधर पंडित सुना रहे थे और वहाँ नीचे बैठकर चैतन्य महाप्रभु सुन रहे थे सुनते सुनते इतने वेश में आ गए कि चैतन्य महाप्रभु जहाँ बैठे थे अपने हाथ से समंदर की रेत वहाँ हाँ निकालने ऐसे खोलने लगे हाँ तो उन्होंने देखा तो गदाधर पंडित कहते कि हे प्रभु आप क्या कर रहे हो हाँ तो चैतन्य महाप्रभु कहते देखो गदाधर हाँ मुझे यहाँ एक अमूल्य वस्तु प्राप्त होने वाली है ये जो चीज निकलेगी यहाँ से क्या आप उसको अपने आ, आ, अपने पास रखोगे तो गदाधर पंडित कहते हैं कि जो भी चीज आप दे रहे हो वहां से आ, निकाल रहे हो उसको मैं अपने पास से नहीं रखूंगा बल्कि अपने सर का क्या बनाऊँगा उसको आभूषण बनाऊंगा तो चैतन्य महाप्रभु भागवत सुन के वेश में आ गए तो उन्होंने वो मिट्टी ऐसे अलग कर रहे थे तो वहाँ उनको कृष्ण के विग्रह मिलते हैं और वो विग्रह ऊपर उनको क्या दिख रहा था उनका मुकुट और मुक्कमल दिख रहा था तो चैतन्य महाप्रभु कहते गदाधर गदाधर गदाधर आओ आओ मुझे यह एक अमूल्य रत्न प्राप्त हुआ है और आते कहते मुझे इन, इनको निकालने की सहायता करो तो गदाधर पंडित दौड़ के आते हैं और चैतन्य महाप्रभु और गदागर पंडित क्या करते हैं उस विग्रह को बाहर निकालते हैं और वो विग्रह कौन से बनते हैं टोटा गोपीनाथ गोपीनाथ विग्रह जो जगन्नाथपुरी में है तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम श्रवण करना ये बहुत बड़ा सेवा है बहुत बड़ा कार्य है इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या है अपनी आचरित भक्ति सिखाएं सवार अपने आचरण से सिखाया उन्होंने ये नहीं कहा कि अरे भागवत बड़ा महान है भागवत सुनते रहो सुनते रहो लेकिन मैं नहीं सुनूंगा हमारा ऐसे रहते ना नाम बहुत महिमा है महिमा है हाँ हम दूसरों के लिए बोलते रहते कि हरि नाम, नाम ऐसा है नाम ऐसा है लेकिन जब अपने लिए हम डिले हो जाते हैं तो वैसे चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे नहीं किया कि भागवत बड़ा महान है मैंने तो सर में रख लिया मैंने तो आलिंगन किया है नहीं बल्कि चैतन्य महाप्रभु विनम्र श्रोता का भाव धारण करके गदाधर पंडित आदि भक्तों के मुख से श्रीमद् भागवतम को क्या करते थे सुना करते थे इसलिए कहते अनर्थ उपश्रम साक्षात भक्ति योगम आदो कजय विद्वान चक्रे सात्वत संविता तो श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि ये व्यास देव ने क्यों इस भागवतम की रचना की है जैसे यहां आज हम पढ़ रहे हैं कि नष्ट प्रायशु अभद्रेशु सारे जो अभद्र है उनको पूर्ण रूपेण नष्ट करने के लिए ये श्रीमद भागवतम है तो जितने अनर्थ है हमारे हृदय में उनको क्या है अनर्थ उपशम साक्षात ये भागवत क्या करता है हृदय के अनर्थों को उखाड़ के फेंक देता है फिर खाली नहीं रखता हृदय को क्या करता है भक्ति योग अदोक्ष भक्ति को हृदय में स्थापित करता इंस्टॉल करता है ह इसलिए विद्वान चक्रे सात्वत सम्यता इसलिए विद्वान मीन व्यास देव ने चक्रे मीनस कंपाइल किया ये जो ग्रंथ व्यास देव ने कंपाइल किया सात्वत समित भक्तों के लिए जो जीव है कृष्ण से अनभिज्ञ है ऐसे जीवों के लिए श्रीमद् भागवतम उन्होंने क्या किया है कंपाइल किया है इसलिए कहते हैं कि ऐसा ये अनमोल ग्रंथ है विद्य ते ग्रंथि छिन्दन्ते छिन्दनते सर्वसमशया कि ये ग्रंथी हमारे आटकी हुई है ना कहा ना का हरेक की ग्रंथि अपने अपने जगह में टाइट हो गई नॉट और हम पूरे जीवन कई गठबंधन करते हैं नो गठबंधन शब्द है ना नॉट बांधते रहो जीवन भर तो कई गठबंधन हम अपने जीवन में करते रहते हैं तो कहते ऐसी ग्रंथी नॉट को ग्रंथी कहा जाता है तो ऐसे ग्रंथी के लिए एक ग्रंथ चाहिए और वो ग्रंथ श्रीमद् भागवतम है जिसका श्रवन जिसका अध्ययन से क्या होता है छिन्दनते सर्व संशया ये जो आदि रूपी जो ग्रंथि है उससे व्यक्ति मुक्त हो जाता है इसलिए तो भागवतम की तुलना श्रीमद् भागवतम में एक तलवार से की गई है हाँ यदनोध्या युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम आसिना आसिनाम इस कर्मों की ये जो ग्रंथी हमारे जीवन में हमने बांध के रखी है ग्रंथी मीन्स इतने सारे आसक्तियाँ इस संसार में इतने चीज़ों के लिए हम आसक्त हो गए हैं तो उन सब चीज़ों से उनको उन ग्रंथियों को काटने के लिए ये श्रीमद् भागवतम रूपी तलवार है क्योंकि श्रीमद् भागवतम कृष्ण कथा से क्या है भरा हुआ है और ये कृष्ण कथा ही वास्तव में औषधि है इसलिए परीक्षित महाराज भी इसकी तुलना औषधि से करते हैं और सही में वो औषधि है जैसे एक बार एक व्यक्ति जिसको नींद नहीं आती थी ना बहुत ही नींद की समस्या सबको रहती है और आयु जब बढ़ती है तो व्यक्ति को पता चलता है वृद्धावस्था आने लगती है तो एक चीज तो अनुभव होती कि इतनी नींद ठीक से आती नहीं है यंग अवस्था से नहीं आती तो आईसी जो स्थिति थी एक बहुत धनाढ़ व्यक्ति था जिसने सब प्रकार की दवाइयाँ और डॉक्टर्स सब कुछ कर करके पूरे विश्व का भ्रमण कर करके कि नींद आने के लिए कोई उपाय वो ठीक ही नहीं हुआ जब लोगों का जनरल एटीट्यूड क्या होता है कि जब कोई बीमारी आ जाती है तो सारे डॉक्टर दवा ये सब एलोपैथिक आयुर्वेदिक जितनी भी पैथिक है वो सारे कर लेते हैं पैनिक हो जाता है व्यक्ति और फिर कहता है न किसी बाबा के पास चलते हैं कोई कुछ उससे क्या मिले आ, पाउडर क्या राग और विभूति हाँ जो भी है वो फाइनली व्यक्ति वहां ढूंढता है ना कहा जाता है वो चाहे जो बाबा हो सब बाबाओं के पास जाएगा कि ये साइंस कुछ काम नहीं कर रहा है फाइनली चलते है किसी मंत्र तंत्र विशारद व्यक्ति के पास वो कुछ विभूति दे राग दे भस्म दे कुछ भी दे हम सब कुछ स्वीकार करने के लिए तैयार है तो ऐसे ही ये व्यक्ति गया नजदीकी एक मंदिर था मठ था एक वहां महान आचार्य रहते थे एक और के बहुत सारे शिष्यगंथ थे तो वहां जब इसने प्रवेश किया तो वहाँ मॉर्निंग का भागवतम क्लास हो रहा था श्रीमद भागवतम का प्रवचन और भागवतम प्रवचन में तो हमारी शुरुआत जैसे ओम नमो भगवते होता है ना तभी आखे क्या होती है झुकना शुरू हो जाती है मतलब इतना विनम्रता का भाव हम में धारण करते <laughs> हम विनम्र होकर सुन रहे हैं हमारा में विनम्रता धारण करो गर्दन मत झुकाओ जैसे हमारा वो जपा भी होता है ना बकलो कहते हैं कि वेल जपा है वेल मछली ऐसे ऐसे कर ऊपर आती है नीचे जाती है तो हम भी जपा में कभी ऊपर कभी नीचे कभी कथा में भी वैसे होता है तो ऐसे ये जो व्यक्ति आया जिसने सोचा यहाँ कोई गुरु होगा बाबा होगा उनसे मिलता कुछ मुझे दे बस तो गया तो भागवतम प्रवचन चल रहा है सारे भक्त लोग उनके शिष्यगण सुन रहे हैं और ये भी बड़े व्यास आसन में गुरु जी बैठे थे और प्रवचन कर रहे थे तो देखा जगह तो है नहीं लेकिन सबसे पीछे एक जगह खाली थी दो तीन ऐसे शिष्य बैठे थे और दीवार के पास नहीं कुछ हमारा फिक्स होता है कहा हमें बैठना है किसका सहारा लेना है नहीं कई फिक्स है हर डिवोटी का वो वहां ही बैठेगा दीवार ढूंढेंगे हम <laughs> कुछ एरिया ढूंढेंगे स्पेसिफिक जैसे हम टेंपल में थे तो वहाँ कुछ ऐसे डिवोटी हुआ करते थे कि जिनका काम ही था क्लास के पीछे बैठ के बातें करना तो कुछ भी हो कुछ सिलेक्टेड डिवोटी उन्हीं के पास जाकर बैठेंगे वो क्लास चल रहा है लेकिन साथ साथ पीछे क्या हो रहा है बातें भी चल रही है दूसरा क्लास भी हो रहा है तो ऐसे ये व्यक्ति जाके बैठता है पीछे बैठता है इस दे ऐसे देखता रहता है कि वो महाराज जी वहां प्रवचन दे रहे हैं और ये सुन रहा है सुन रहा है सुन रहा है तो ऐसे सुनते सुनते उसको इतनी गहरी नींद आने लगी इतनी गहरी नींद कि अभी शिष्यगन साथ में थे वो कहते हमारे गुरु जी का अपमान हो रहा है गुरुजी इतना अच्छा भागवत बोल रहे हैं और ये मूर्ख व्यक्ति आके यहाँ सीधा खराटे लेने लगा कई बार आपने सुना होगा कई बार तो हो जाती है क्लासेस में <laughs> मैंने तो पर्सनली देखा है कई लोगों को मैंने उठाया है <laughs> तो इन रिसाइ ने देखा कि वो लोग तो क्या कर वो व्यक्ति खराटे मार रहा है तो उन्होंने उसका ऐसी चुकोटी लेना शुरू किया तो बीच में उसको उठना पड़ता था और पूरा सो जाता था फिर तो वो गुरु जी का ध्यान ऊपर से गया आसन से गुरु जी कहते हैं वो सही जगह है उसको डिस्टर्ब मत करो तो पूरा भागवतम खत्म हो गया शाम के समय में था तो सारे लोग चले गए गुरु जी कहते इसको डिस्टर्ब नहीं करना इसको ऐसे रहने दो इतना गहरा नींद उसको आ गया कि जब सुबह हो गई मंगल आरती का समय लोग आ गए जपा के तो आंखें खुली तो उसने कहा सही में एक ही मेडिसिन काम करता है कलयुगा में वो कौन सा है श्रीमद भागवतम है तो सही में पावरफुल है तो ऐसा श्रीमद भागवतम उस व्यक्ति ने क्या किया सुनते रहा शुरुआत में तो इसलिए आता था कि नींद अच्छी आती है बस कुछ भी हो नहीं कुछ लोग होते रहे इवन <laughs> कहते हरे कृष्णा वाले बहुत अच्छे कुछ भी हो उनका प्रसाद बड़ा अच्छा होता है ने बाकी <laughs> मुझे कुछ लेना देना नहीं है वो हरे कृष्णा बहुत अच्छे लोग हैं लेकिन उनका प्रसाद बहुत अच्छा होता है कुछ तो चीजें सिलेक्ट करता है व्यक्ति फिर धीरे धीरे वो सुनता है कीर्तन में भाग लेता है हरे नाम तो शुद्ध होता है वैसे ही ये जो व्यक्ति है भागवतम को सुन रहा था सुन रहा था तो धीरे धीरे इस ये तो अभी शुरुआती हो गई थी अच्छी नींद आने की फिर धीरे धीरे रोज सुनने से सुनने से क्या हो गया शुद्ध हो गया इसलिए क्या कहा गया नित्यम भागवत सेवया चाहे हमें अच्छा लगे या ना लगे हा? क्योंकि हमारे हृदय में इतने पूर्व संस्कार है इंद्रिय भोगों के इतने संस्कार है हमें भगवत चर्चा अच्छी नहीं लगती है वो बल्कि अमृत है क्योंकि हम आते भी ये भागवतम सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमारी जो मानसिकता है एचिट्यूड है उसको त्यागते नहीं है हाँ जैसे दो चीटियाँ हुआ करती थी ना आपने सुना है ना वो चीटियों का कहानी दो फ्रेंड चीटियाँ थी तो एक रहती थी नमक के पहाड़ में और दूसरी रहती थी शुगर के पहाड़ में हाँ तो ये दोनों चीटियाँ बहुत लंबे समय के बाद सोचती कि अरे मैं अपने फ्रेंड से मिले नहीं तो एक दिन उन्होंने एक दूसरे को कॉल किया और कहा कि हम एक जगह मिलेंगे दोनों तो ऐसे ही आ गई नमक वाले पहाड़ वाले चीटी इधर आ गई मिलने के लिए शुगर के पहाड़ में जो रहते थे ये आई और जो मिल मिली वहां बातें आदि की और उन्होंने कहा आपको थोड़ा प्रसाद भी खिलाती हूँ वो यहाँ इसके पास तो पूरा पहाड़ था शुगर का <laughs> तो ये शुगर गिला रहती तो कहती है तो नमकीन ही लग रही है शुगर हाँ पता चला कैसे हो सकता है शुगर नमकीन नमक के जैसा इसका स्वाद तो वो जो नम शुगर के पहाड़ में जो रहती थी वो कहते आ करो आ करो। तो वो वहां से आए थे तो क्या लेके आए थे अपने मुंह में नमक कहते वहा मिलेगा या नहीं मिलेगा <laughs> तो इसलिए कोई स्वाद नहीं आ रहा था वैसे ही <laughs> हमारा भी भागवत पढ़ने में वैसी स्थिति है या जब प्रवचनों में भी जाते हैं तो सोचते कि क्या बोलेगा वक्ता देखते हैं। <laughs> तो चाहे चाहे जो भी हो, चाहे वक्ता क्योंकि वो कृष्ण के वाणी को रिपीट कर रहा है चाहे हम कितने बड़े विद्वान भी क्यों ना हो लेकिन हमें चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है तृणाद्यपि सुनी, सुनी चैना तरो दो रीबा, दो रीबा, मान देना इसलिए इस को हम क्या करें <coughs> निकाल के रख दे इसलिए ये सारी उपाधियां हैं ये सारी आसक्तियां हैं जिनके कारण हम श्रीमद् भागवतम में प्रवेश नहीं कर पाते भागवतम में प्रवेश नहीं मिलता इतना सरल नहीं है श्रीमद् भागवतम में प्रवेश प्राप्त करना इसलिए बारम्बार सुनते रहेंगे सरल हृदय को रखेंगे तो श्रीमद भागवतम में वास्तव में हमारा प्रवेश हो सकता है तो इसलिए ये भागवतम परम औषधि है हनोभिरा दशम स्कंध के शुरुआत में कहते हैं परीक्षित महाराज की ऐसी औषधि है मन और आत्मा दोनों के लिए है हाँ तो ये ऐसी औषधि जिसको हमें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए बल्कि ये भागवतम इतना कठोर है ये इसलिए तो सारे ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि ये भागवतम का भावना क्या है भागवतम क्या है ये किसी की चापलूसी नहीं करता भागवत ग्रंथ पढ़ेंगे ना कभी कभी ऐसा लिखा होता है कहते ये क्या इतना कठोर नग्न सत्य बोलता है हमें उखाड़ के रखता है हाँ पूरा खोल के दिखाता है हमारा आयना शीशा दिखाता है तुम ऐसे हो हाँ जब पढ़ते हो हम भागवतम में कितने कठोर कठोर शब्द है कठोर कठोर वृत्तांत है जिनको तो कहते सोचते हम क्या इतनी आवश्यकता थी लिखने की वहां तो भागवतम बहुत कठोर बोलता है क्योंकि हमारे लिए आवश्यक है इसलिए कहते हैं बाकी पुराण हो सकते सबके चापलूसी कर रहे हो इसलिए तो सबका वर्णन है ना बाकी पुराणों में ये देवता के भी उसका भी सबका लेकिन भागवतम कृष्णस्तु भगवान स्वयं ये उसका परिभाषा सूत्र है वह श्लोक वो जो श्लोक है उसका एक्सप्लेनेशन है श्रीमद भागवतम या उस श्लोक पर श्रीमद् भागवतम क्या है आधारित है या खड़ा है तो ऐसा भागवतम की विशेषता है कि ये श्रीमद् भागवतम किसकी चापलूसी नहीं करता है ये हमेशा कठोर नग्न सत्य बोलता है और हमारे लिए परम आवश्यक है इसलिए सनातन गोस्वामी एक बहुत ही सुंदर प्रार्थना करते हैं और वो उस प्रार्थना में कहते हैं मद एक बंधो मत संगी मद गुरो मद महादना मन मद निस्तारक मदभाग्य मदानंद नृष्ण तो सम्यता एक ग्रंथ लिखा है सनातन गोस्वामी ने जिसमें उन्होंने श्रीमद् भागवतम के श्लोकों को बहुत वर्णित किया है और उसी में ही वो भागवतम की प्रार्थनाओं को वर्णन करते हैं प्रेयर्स करते भागवत को हाँ जैसे हम कृष्ण को प्रार्थना करते उसी प्रकार से क्योंकि कृष्ण से अभिन्न है तो भागवत को प्रार्थना करते हैं वो कहते हैं मदयक बंधो मत संगी की हे श्रीमद भागवतम आप मेरे एकमात्र बंधु हो मत संगी आप ही मेरे एकमात्र क्या हो संगी हो मत गुरु मन महादन हे श्रीमद भागवतम आप मेरे क्या हो गुरु हो और मन महादन मेरा कुछ धन है इस संसार में तो वो भागवतम है मन निस्तारक मदभाग्य मेरा कोई निस्तारी जगत से करने वाला है तो वो कौन है श्रीमद् भागवतम है मद भाग्य मदानंदन वास्तव में संसार में मुझे कोई आनंद प्रदान कर सकता है तो कौन कर सकता है श्रीमद् भागवतम इसलिए भागवतम पढ़ने से क्या होता है क्विकली हम सत्व गुण में आ जाते हैं तदो रजस भावा काम लोभा तो ये भागवतम और सत्व गुण में आकर ही भगवत भक्ति की जा सकती है आ, और बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए सत्व गुण बनाए रखने के लिए कम से कम प्रतिदिन हमें श्रीमद् भागवतम का आश्रय लेना चाहिए हाँ इसलिए प्रभुपाद के हृदय में बहुत चिंता थी हाँ प्रभुपाद इतना भागवतम को श्रेष्ठ मानते थे प्रभुपाद जब शांतिपुर में गए थे अमेरिका आने से पूर्व तो वहां का पुजारी कहता है महाशय मा, या बाबू आप विदेश जा रहे हो तो प्रभुपद इतने दया इतने विनम्र थे वो कहते हैं कि मैं विदेश नहीं जा रहा हूँ प्रभुपद ब्लेसिंग्स लेने के लिए गए थे शांतिपुर में अद्वैत आचार्य की हाँ कलकत्ता से यहाँ आने के पूर्व न्यूयॉर्क जाने के पूर्व तो वहा कहते हैं उनको उस पुजारी को कि मैं विदेश नहीं जा रहा हूँ ये श्रीमद भागवतम विदेश जा रहा है और मैं उनका सेवक बन के क्या जा रहा हूं भागवतम को सर्व करने के लिए जा रहा हूं ये ये एटीट्यूड जिस व्यक्ति में है वही वास्तव में भागवतम को क्या कर सकता है संसार को दे सकता है इसलिए प्रभुपाद ने जितने साल रहे प्रभुपाद ये आंदोलन शुरू करने के बाद वो तो उस समय उनके डिसाइपल कहते हैं कि उन दिनों में ग्यारह साल लगभग थे प्रभुपाद आंदोलन शुरू करके तो उसमें सबसे अधिक समय प्रभुपाद ने किसी चीज के लिए दिया था तो वो था श्रीमद भागवतम उसका अनुवाद करने में और उसके ऊपर चर्चा करने में इसलिए प्रभुपाद जानते थे इसलिए प्रभुपाद ने किसी और ग्रंथ को ज्यादा चूज नहीं किया उन्होंने किसको खड़ा कर दिया श्रीमद भागवतम को कहते थे कि मेरा ये मिशन है कि शरीर त्यागने से पूर्व भागवतम दे चला जाओ हाँ क्योंकि भागवतम ही सबका कल्याण करने वाला है इसलिए प्रभुपाद कहते किसी व्यक्ति के अंदर ये लालसा है भगवान के बारे में श्रीमद् भागवतम को सुनने की लालसा है तो मैं उसके पास जाऊंगा अपने पैसे खर्च करके और उसको क्या सुनाऊंगा श्रीमद् भागवतम सुनाऊंगा तो मतलब प्रभुपाद अमेरिका गए तब भी उन्होंने जो पोयम लिखा था उसमें भी उन्होंने श्रीमद भागवतम का गुणगान किया है मार्किने भागवत धर्म जो उनका पोयम है कविता है या सॉन्ग है उसमें भी वो लिखते हैं उसमें वो लिखते हैं कथा से तब अवतार धीर हया सुने जदि काने बार बार तो वो कहते हैं कि वास्तव में आपकी इच्छा होगी तभी इन सबका उद्धार हो सकता है और ये जो भागवत की कथा है ये कृष्ण आपका साक्षात क्या है अवतार है धीर होकर कोई व्यक्ति इसको बारंबार सुनता है आ? रजस्तमो हते तबे अभद्र सब घुछी बेताहार तो उसके रजस्तम से वो मुक्त हो जाएगा और सारे अभद्र क्या हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे इसलिए प्रभुपाद ने बहुत सोच समझ के सुबह हर मंदिर में क्या दिया है श्रीमद् भागवतम की कक्षा दी है कि कम से कम प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम को सुनो हाँ ये श्रील प्रभुपाद ने दिया है प्रभुपाद लॉस एंजलिस में क्लास दे रहे थे जिसमें प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो परीक्षित महाराज है उनका स्थान हम सबको लेना चाहिए परीक्षित महाराज का क्यों क्योंकि उनके पास तो बहुत कम दिन थे सात दिन थे उन्होंने सात दिनों का यूज किया और श्रीमद् भागवतम का उन्होंने श्रवण किया गंभीरता से और जिसके द्वारा उन्होंने अपने जीवन की सिद्धि प्राप्त की है लेकिन हम अपने जीवन के बारे में सोचेंगे या हम अपनी ओर देखेंगे तो हमें ये पता नहीं है कि मेरी मृत्यु कब आने वाली है और ये ऐसे ही है ये सत्य है हम सुनते हैं ना हमेशा युदिष्ठिर महाराज का वो जो बॉस्टाइम है युधिष्ठिर महाराज को वो यक्षण सौ प्रश्न पूछे थे जिसमें एक प्रश्न था किम आश्चर्य कि आचर्य क्या है तो महाराज ने क्या कहा कहां यमालय शेष स्थावर आचर्य आता पर हम कि हर व्यक्ति देख रहा है मेरा पड़ोसी जा रहा है घर वाले जा रहे है ऑफिस वाले जा रहे है देशवासी जा रहे है जगतवासी जा रहे लेकिन मुझे लगता है मैं जाने के लिए नहीं बना मैं यहाँ रहने के लिए बना हूँ ऐसा नहीं है हम सब आए हैं वापस जाने के लिए या तो बैक टू गॉड एड वापस जाओ या फिर किसी और चीज की ओर जाओ तो इसलिए शास्त्र हमें प्रेरित करते हैं प्रभु पद हमें कहते हैं कि ऐसा श्रीमद भागवतम को गंभीरता से अपने जीवन में लो इसलिए भागवतम के महात्मे में शुरुआत में ही वर्णन आता है सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद भागवती कथा यशा श्रवण मात्रे हरिर चित्तम समाश्रयत वो कहते सदा सेव्याम सदा सेव्याम हमेशा करो श्रीमद् भागवतम की सेवा करो और भागवतम की सेवा होती है श्रवन करके और उसका प्रचार आदि करके यशा श्रवन मात्र जिसका श्रवन करने से क्या हो गया हो जाता है हरिर चित्तम समाश्रयत हरि भगवान उनमें चित्त हमारा क्या हो जाता है स्थिर हो जाता है तो हरिशब्द का क्या अर्थ है जो क्या करते हैं सब चीजों को हरण कर लेते हैं हाँ दुख चित्त हरती हाँ वो हरी हैं हमारे दुख को भी हरण करते हैं सनातन को समय और चित्त को भी हर कर हरण करते हैं उनको हरी कहा जाता है तो ऐसे भगवान ह जिन जो श्रीमद भागवतम के रूप में कलियुगा में हमारे लिए उपस्थित है उनका उनका ये संग लाभ हमें करना चाहिए और श्रवण करना चाहिए जिसका श्रवन करने के लिए कौन लालाय रहते हैं देवता गण गुरुवायु आप गए हैं वहाँ पुंथानम का वो पास टाइम आता है शिवजी का वो मंदिर है ना गुरुवायु मंदिर के थोड़ा सा आगे जाकर है जहाँ ये पुंथानम क्योंकि वो मंदिर कुछ समय के लिए खुलता था तो वहाँ शिव का देवालय है बहुत सुंदर है तो वहां ये पुंथानम नामक भागवतम वर्णन करते थे और उसमें भी वो साथ भगवान का जो परिहास है तो पार्वती बड़े आनंद से चाव से सुनते रहते थे बहुत आनंद होता था और वो चैप्टर खत्म होता था और पुंथानम फिर बंद करके चले जाते थे बाहर भागवत का ग्रंथ उधर ही रहता था अंदर तो ये शिवजी क्या करते थे फिर से वो वहाँ बुक मारक वहां रख देते थे ये पुंथानम आके फिर से भागवत का वो उस प्रसंग सुनते रहते थे हाँ तो ऐसे जब एक दिन क्या हो गया कि जब मंदिर बंद हो गया ये सारे डिबोटी चले गए जा रहे थे पुंथानम नामक डिबोटी जा रहा था तो उसने देखा अरे मेरी भागवत की कॉफी अंदर रगे मंदिर के अंदर लेके आता हूं तो जैसे वो आए तो देखा छेद से देखा तो वहां से अंदर से आवाज आ रही है और अंदर कौन सुना रहा था भागवत शिव जी सुना रहे थे पार्वती देवी को और वास्तव में ये आइडियल हस्बैंड वाइफ है आइडियल ग्रस्ता लाइफ क्या होना चाहिए तो उसको ये दो लोगों को सामने रखना चाहिए शिवजी और पार्वती इन्होंने विवाह किया पार्वती ने पूछा नहीं कि आपके पास फ्लैट है या नहीं है पहले तभी मैं आपसे शादी करूंगी जॉब है कुछ है आप देखो आप पढ़ो तो लेकिन उनसे विवाह किया घर ले अभी शादी करके घर लाए पार्वती को कहा ना कुछ निवास स्थल ही नहीं है ये तो ऐसे ये तो कहा निवास करते हैं हम जानते हैं शिव जी शिवजी शिव जी की लेकिन एक खासियत है जहा कृष्णा टेम्पल कहा भी है ना उसके आसपास वो निवास हमेशा जैसे इसको डेली भी देखो वो ईस्ट ऑफ कैलाश में डेली टेम्पल है उसके पीछे एक छोटा सा पहाड़ है वहां भी शिव जी है मतलब कहा भी जाओ मैं जहां जहां गया हो चाहे कोई भी तीर्थ स्थल है धाम है वहां शिवजी हमेशा है क्योंकि वो क्षेत्रपाल है और भगवान के चरणों में रहते हैं तो ऐसे शिवजी हमेशा कृष्ण कथा का वर्णन करते हैं और उनको नींद नहीं है कि हजारों श्रोता होने चाहिए उनके घर में एक श्रोता है कौन थे पत्नी हमारी दिल्ली में एक डिवोटी है वो पूरे दिन अपने ऑफिस में बिजी रहते हैं और वो मंडे इवनिंग प्रोग्राम अपने घर में करते हैं छोटा सा ना ऐसे तो अपने एरिया में छोटा प्रोग्राम करते वीकली प्रचार करते हैं तो उनके पास घर में जाता हो कभी कभी प्रोग्राम के लिए तो कहते एक बार मुझे कहते थे भगवान ने मुझे बहुत अच्छी पत्नी दी है मैंने कहा सब तो अपनी पत्नी के लिए वैसे रोते रहते हैं लेकिन <laughs> करो इतनी अच्छी पत्नी दी मैंने कहा क्या विशेषता है आपकी पत्नी की क्यों इतना गुणगान करते हैं वो कहते हैं कि जब से हमारा विवाह है जब से भक्ति में आए हैं एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जिस दिन मेरे पत्नी ने भागवत पढ़ के नहीं सुना मुझे. मैं पूरे दिन बिजी रहता हूँ दो श्लोका हो तीन श्लोका हो जैसे समय होता है लेकिन उसका ये उसने क्या किया है व्रति ले रखा है वो क्या करते है? रोज भागवतम चाहे थोड़ा भी हो वो मुझे सुनाती है प्रभुपद का भागवतम ना परपट -पर आदि के साथ तो हम कंटिन्यू ऐसा करते हैं तो ऐसा ये जो आइडियल वाइफ है शिव जी जब शादी करके आ गए तो एक वृक्ष के नीचे उनका परिवार उनका सब कुछ वृक्ष ही है उसके लिए जो सुनाते रहते थे सुनाते रहते थे तो वो वो कथा में कभी विघ्न नहीं चाहते तो ये ये बोलती नहीं थी ये भी सुनती रहती पार्वती उनको भी कृष्ण में उतना ही अनुराग है तो ऐसे जब ठंड के दिन थे गर्मी के दिन थे तो पार्वती टॉलरेट करते थे चलेगा लेकिन कृष्ण कथा उससे अच्छी है लेकिन जब बारिश के दिन आ गया इसके हृदय में कुछ आ रहा था बोलो बारिश आ रहा है कोई घर कुटिया कुछ तो बनाओ <laughs> पेड़ के नीचे जब से विवाह हुआ है तब से तो कहते जब बारिश का समय आ गया तो अभी कथा चल रही थी बारिश का पूरे बादल इधर उधर आ रहे थे तो शिव क्या किया ये ब्रह्मवय पुराण में आता है अपने पत्नी का हाथ पकड़ लिया इसे अगर okay, उसको उड़ा के ले गए बादलों के ऊपर कहते भागवत कंटिन्यू होने चाहिए <laughs> नॉन स्टॉप इसलिए वो ऊपर <laughs> बादलों के ऊपर जाके भागवत सुनते थे हमारी स्थिति क्या है हम मौका ढूंढते हैं भागवत <laughs> से भागने का भागवत <laughs> भागने के लिए बना है या भगवान के धाम भागो इस भौतिक जगत से या फिर भागवत कक्षा से भागो तो ऐसे शिवजी का नाम पड़ा झिम केतु जो ऐसे बादलों के ऊपर जाकर क्या कंटिन्यू करते हैं कृष्ण कथा श्रीमद भागवतम इसलिए वो कहते हैं कि ऐसा भागवतम बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और कोई हमें प्रेरित कर रहा है तो हमें सोचना चाहिए वो मेरा असली हितेश ही है हाँ जैसे रसिकानंद प्रभु शामानंद प्रभु के जो शिष्य है रसिकानंद वो भागवतम में बहुत दक्ष थे वो भागवतम कक्षा ओडिशा में एक राजा के यहाँ भागवतम प्रवचन दे रहे थे तो राजा अपने सारे मंत्रियों के साथ बैठा था भागवतम श्रवण करने के लिए तो जब वो बैठा था उसी समय है, रसिकानंद के एक शिष्य जिनका नाम था रामकृष्ण वो वहां उसके सेनापति थे या मंत्र या सेनापति थे और भागवतम चल रहा है राजा सबसे आगे बैठा है वो जो मंत्री है वो सेनापति रामकृष्ण आता है और राजा जब बैठा था उसके पास आके केवल खड़ा हो जाता है तो जैसे खड़ा होता है तो राजा को लगा ये मुझ मेरे लिए आया कुछ मुझसे बात करना चाहता है तो अपनी गर्दन ऐसे मुड़ी और कुछ बोलना शुरू किया सेनापति ने एक दम के लगा दी उसके ऐसे थप्पड़ मार दी राजा को और राजा को जैसे थप्पड़ मारे भागवतम क्लास के बीच में राजा वहा मूर्द <laughs> सारा हाहाकार मच गया वो सारे सेना सब लोग इसको पकड़ रहे थे तो पर वो व्यास में में थे, तो फिर थोड़े कुछ में राजा की मूर्चा वापस वो भाई अवस्था में आ जाते हैं आकर वो कहते हैं कि वास्तव में वो जिसने थप्पड़ मारी थी ना उनका हाथ लिया हाथ में कहते आपको लगा तो नहीं <laughs> कहते हैं कि आप असली हितेश क्योंकि देखो मैं कितना भौतिकतावादी हो जहां कृष्ण कथा वर्णित हो रही है वहा मेरी मेंटेलिटी उस सुअर के समान है जो हमेशा गंदगी में क्या करता है जाना चाहता है गंदगी की ओर आकर्षित होता है कहते हैं कि वो जो उस, उसी प्रकार से ये जो राज पार्टी विषय एक्टिविटीज हाँ जब भागवत चल भी रहा है तभी भी मेरा मन क्या है आप आए हो तो आपसे वहां बात करने के लिए प्रवृत्त हो रहा हूं। कहते आप असली हितैषी हो मेरे हाँ और उन, उनको सबके सामने गुणगान करते हैं तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि वास्तव में यह हमारा असली हितैषी है जो हमें श्रीमद्भागवतम के प्रति प्रेरित करते हैं या पूछते हैं कई बार भक्तों को बड़ा वो लगता है क्योंकि इस्कॉन में आने के बाद आप खाली नहीं रह सकते हैं वो पूछेंगे माला हो रही है कि नहीं हो रही है पढ़ाई पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो भागवतम पहले बड़ा अच्छा लाइफ था कभी कभी लगता है कोई पूछने वाला नहीं था यहाँ तो हर समय एक भक्त नहीं कई भक्त एक, एक को बहुत बार पूछते हैं हाँ तो लेकिन अच्छा है कोई पूछने वाला है हमें है ना कृष्ण हमारा हितैषी है तो इस प्रकार से ऐसा श्रीमद भागवतम जिसका गुणगान श्रीमद भागवतम में ही क्या सारे ग्रंथों में हमें प्राप्त होता है तो ऐसे श्रीमद् भागवतम को हमें बहुत गंभीरता से लेना चाहिए अपने पर्सनल जीवन में और हो सके दूसरों को भी श्रीमद् श्रीमद्भागवतम को गंभीरता से लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए तो और प्रभुपाद ने बहुत मेहनत की है वो सार्वभौमा प्रभु क्लास दे रहे थे उनको तो बहुत ही जॉली क्लासेस देते हैं हाँ तो वो क्लास दे रहे थे दिल्ली मंदिर में कहे देखो हाँ प्रभुपाद ने ये भागवत पूरा लिख दिया पूरे रात सोए नहीं हाँ खाए नहीं कुछ नहीं इतना कष्ट उठाकर कहते आगे का आजकल के जो भक्त है खा, खा के भी भागवत नहीं पढ़ पाते <laughs> तो कहते ऐसी हमारी दयनीय स्थिति है प्रभुपाद ने पूरा भूखा रह रह के इतना वृद्धावस्था में इतना कष्ट झेलते हुए है। अपने नींद आदि को त्याग दिया लेकिन हमारे हित के लिए श्रीमद भागवतम दिया और हम श्रीमद भागवतम से अलग रहना चाहते हैं तो ऐसा भागवतम बहुत ही महत्वपूर्ण है जो शिला प्रभुपाद ने दिया है तात्पर्य के साथ जिसका हमें प्रयास करना चाहिए प्रतिदिन अध्ययन करें क्योंकि जीवन अशाश्वत है भज साधु समागम साधुओं के संगति में आने से यही पता चलता है कि जीवन क्या है अशाश्वत है और कृष्ण और कृष्ण से संबंधित चीज़ें शाश्वत हैं मुझे उनका आश्रय लेना चाहिए तो ऐसा श्रीमद् भागवतम को पढ़िए श्रवण कीजिए और दूसरों को भी क्या करिए प्रेरित कीजिए और एक साथ आते हम तो हमें और शक्ति स्ट्रेंथ मिलता है भागवतम को समझने के लिए श्रवण करने के लिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे ग्रंथ राज